लेसन थर्टी वन पेज नंबर टू जीरो फाइव बात एक दिन खुलनी थी आखिर खुल ही गई सुबह का खाना चूल्हे पर पक गया कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई वह दो बजे यहां आ जाएगा राजू बाहर निकल गया जब मौसम ठंडा हुआ तो परिंदे उड़ गए पेज नंबर टू जीरो सिक्स बिल्ली सारा दूध पी गई छात्र एक ही साल में हिंदी सीख गए मैं रात को पहुंच आया काले बादल घिर आए दीवार पर लताएं उग आई हैं बच्चे की आंखों में आंसू भर आए एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया उन्होंने दोपहर का भोजन कर लिया मैंने नई कमीज खरीद ली है शिल्पा अपने प्रेमी को देखकर कर मुस्करा ली मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ मैं आपको इस अलमारी में छिपाए देती हूँ मैंने प्रेमिका को नई कमीज खरीद दी है झारखंड में एक आदिवासी ने महज एक हजार रुपये में अपने बेटे को बेच दिया उस आदमी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया मजाक सुनकर मजदूर हंस दिए सब लोग चल दिए संगीत के प्रति कपूर का प्रेम फिर जाग उठा है दर्द इतना था कि बच्ची रो उठी सब लोग बादल गरजने से हैरान हो उठे ये लोग मरने के बाद फिर कैसे जिंदा हो उठे डाकू चलती रेलगाड़ी से कूद पड़ा पेज नंबर टू जीरो एट मेरी दीदी बर्फानी सड़क पर फिसल पड़ी बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी जब अब्बा जान से गुजर गए घर की जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ पड़ी भयंकर कहानी सुनकर सब बच्चे रो पड़े अब्बा आदिवासी उगना कांच गरजना गुजरना चूड़ी चूल्हा छुपाना जान परिंदा फिसलना बर्फानी भयंकर मजाक महज लता हैरान